क्या कितने से तरह है किस देखो कितने परीक्षा में क्या समास कैसे होगा परीक्षा परी अगे इच्छा है परी में समास परी इच्छा परीक्षा तो परी इच्छा इच्छा किसी में है गुरुश्चल इच्छा दर्शन गुरु चाह टाप हो जाएगा परी इच्छा परीक्षा परी तो थोड़ा अच्छी है कितने मजबूत है अथ चुरा चतर्णम अर्थ सहारी तवास्तु आध्यात्माष्ठष्य चतुरा वन चुर्ण सहार चतुर्थी फिर तत्र भवा चा तदस्ति देशे तम तद कितने पद है देशे ते पद हो गया देशे अस्से अस्ती तद्दे प्रत होगा गया देशे अस्ति इसके नाम में उत... आगा। आगा। आगा। किसका लोग दिगो लोग आना अनपत्य तदितार्थ में समासन तो लोग होगा तद्धितार्थ में कार्य तो दिग्ग होता है तद्धितार्थ जो करेंगे दिग्ग नहीं होता है अच्छा तद्धितार्थ तद्धितार्थर् संख्या चतुर्ना चतुर्नामचार्य है संख्या दिग्विख्य संख्या दिग्ग संख्या है चतुर्नाम तो अर्थ चतुर्स अर्थ सुब ये बिगड़ा चतुनार्थ तो में समाह करेंगे तो चतुर्थी बनने के बाद तत्र हवा चतुर्थी का दिगो लोग अनुपत्ति किसका लोग करता है दिग्गो लोग अनुपति का नहीं लिखा है दिगो लुघ अनुपत्ति के किसका लोग so, दिगो लोग अनुपत्ति नहीं दिगो लोग अनुपत्ति सूत्र निकाल न वो तो दिन दिवते न कि चतुर्ण सूत्रण चतुर्थ तथा चतर इस चुी में चलिए पहले क्या कहते चतुरसु अर्थे बाबा ऐसा करेंगे तो लुक होगा आप जो कहते हैं ना उल्टा है चतुरसु अर्थ स्वभवादी तारिगो तु लुक क्या ऐसा करें तो लुक होगा ये करें तो लुक नहीं चतुर अर्थान समार चतुर्थी चतुर्भाव चतुरथी का इस प्रकार करेंगे तो क्या नहीं हुआ ये करेंगे तो लिखे चतुर सुभा दिगो तो दिग्लुनपति नागेश होटा तो चतुर्ण सूत्राण अर्थ चतुर्थ सूत्राण चतुर तत्र भा चुर्थ ये भी चतुर्नाम सूत्राण अर्थ चतुर्थ तत्र हवा चतुर्थ तो ये भी ठीक है ये ऊपर जो है ठीक है ये यदि चतुष अर्थसु करेंगे तो लोकों का उदुंबरा सी अस्से उदुम्बर वृक्ष उदुम्बर उदुंबर जस आगे हो जाएगा अण ओदुम्बर हो जाएगा आदि चले यशदुम्बरो देश हो जाएगा ये कर्थवा तेन निवृत्त तृती से बना गया निर्वृत्ता नगरी कूसामबाइ अण्ड आदिच बुद्धि तदीते सु कौसाबी टिड्डाणी हो जायेगा नगरी तेलगन से कौसाबी तर निवास, निवास, नाम निवास देशा अन हो जाएगा आदेश वृद्धि बुद्धि अश देश अधूरभव दूर भवती दूरभव न दूर अधीपन्न होने वाला विदिशा है अधूरा भवम नगरम विदिशा देश राज्य उसके अधूरा पास में होने वाले एवं आदेश बुद्धि यश वैदिशम ये चार अर्थ हो गया ये चार अर्थ में आगे जो कुछ प्रत्यय बताएँगे जनपदे लुप् जनपदे वाच्य लुप। लुप। चातुरार्थिक से ये चार ही में कोई भी प्रत्यय हो यदि उसका अर्थ जनपद राज्य हो जाएगा तो लोप हो जाएगा लोप होने के बाद अभी क्या होगा विभूति वचन ये सूत्र है लुपी युक्तवत लुपि सती युक्तवत प्रकृतिवत युक्तवत क्या अर्थ वृत्ति में दिया लुपिशी प्रकृतिवत लिंग वचन त व्यक्ति लिंग वचन दोनों प्रकृति ब्यकति ब्यकति के समान प्रकृति के जैसे लिंग है ऐसे लिंग होगा वचन भी ऐसे होगा जैसे पंचाला नाम निवास पंचाला आम अन हो गया निवास अर्थ में तो ये जनपद अर्थों में से जनपद लुप हो गया लुपन ने पंचाला रहा अभी युक्तवत व्यक्तिवचन प्रकृति पंचाला ना, पंचाला नाम बहुवचन है पुलिंग है तो जनपद हो गया पंचाला प्रत्यक्ष में क्या है तथित प्रत्येक क्या है अनुश्रवण होता है लुप हो गया लुप कैसे सूत्र तो हो आप जनपद तो जनपद एकोचना है बहुवचन है जनपद एकोचन जनपद हो किंतु जो जनपद का नाम पंचाला हो गया बहुवचन हो गया बहुचन कैसे हो लुपय युक्तवत व्यक्तिवचन पंचाला नाम निवास इसी प्रकार कुरुनाम निवास अंगान भंगानाम कलिंगानाम निवास सर्वत्र और लुपियुक्तव्यक्तिवचन हो जाएगा बहुवोचन हो जाएगा जनपद का नाम है के कुरव अंगाहा बंगाहा कलिंगा ये राज्य का नाम हो जाएगा वर्णादिभ्य हाँ जनपद लुप हो गया जनपद हो तो ये जनपद नहीं होगा तो भी लुप हो जाएगा उसके पर सूत्र है अजनपदार्थ आरंभ हो वर्णा अदुरा भव नगर वर्ण वर्दना अदुरभव अदूरभवस्थ हो जाएगा उसी अर्थ में अरु लुपियुक्तपति वचने लुप के सूत्र हो से होगा जनपद वर्णादि नहीं ये जनपद नहीं वन से वर्णाधिभ्य लुप लुपियुक्तवद्यक्ति वचने वर्ण नगर वर्ण कुमुद नेत से मतुप कुमुद नड़ वेत इनसे प्रत्यय डुमत्त्य डुमतुप डुमतुप क्या रहेगा जानुम हो जाएगा कुमुद शब्द से डुमतुप हो गया कुमुद अगर मथुप झय झा मथुर्मत् व आगे सूतरे है मथुरय करने के लिए ये वे के कुमुद शब्द कुम कुमुद अच्छा कुमुद के गुब डी तुम चिट्टी लोप गया टे दकारांत हो गया झय अंत है झय से मतुभ के मकोबह हो गया कुमुद मत कुमुदत हो जाएगा कुमुदत प्रातिपदिका प्रथम अंत उगी दच्त लोप हो जाएगा कुमुदान कुमुदान कुमुदान अत सत्तुअ कुमुद्वान्न कुद कुमुदन बनेगा नड़से हे जेगा ड मतुप डे से लोपजगा मतुप का म कब हो जाएगा सूत्रसे जय नड़, नड़वान नड़वान्डवंत नड़वंत मुपयाच मथुर्वो यदिभ्य इसी सूत्र से झय सूत्र में अनुभूति जाती है माद उपध्या मकारांत से उपधाम मकार हो तो मक्तुब के मकार को व हो जाएगा अयवादिभ्यवादिगण पठित शब्द को छोड़ करेंगे म वर्ण माद जिया है म और अ को मिलकर के मात कर दिया मण अवर्णाता और उपधाम कौन रहेगा म और अ म अवर्ण उपधाच्य अंत में म उर् अहो म उपधाय म और अहो तो यवादि वर्जितात्परस्य मत्मत्स्य व मत् मकार व हो जाएगा यह यव शब्द से मत्तुभ करेंगे तो वहाँ यवमान रहेगा यववान है ववमान यव आदि गणपित शब्द को छोड़ करेंगे बाकी अंत में म हो अथवा अहो उपधा में म हो अथवा अहो तो मत्ुब के मकारक व हो जाएगा वेत शब्द ही वेतशब्द से वेतस कुमुद्रा वेतस वेतस मातु टेह से लोप हो गया वेतस बन गया या मना अंत में मन है आवन है अंत में नहींधाम उपधाम क्या है आ, तो अवन से मातु की मैग सूत्र से बन जाएगा वेत वेतस्वत वेतस्वत प्रातिपोदी हो तो, वेतस्वाहन तो वेतस वंत बन जाएगा नड़ सादाद ड और साध शब्द से डालच प्रत्य हो गया डोलच हो जाएगा जैसे ढुमत्तु ऐसे डोलच ऐसे चार अर्थ चतुराथी का चार किसी अर्थ में नड़ सन्तिया जैसे नड़ से बलच टे से लोग पहुंच जाएगा नडबल साध शब्द से भी हो जाएगा शाद बलह साधद सन्नी अस्म साधुबल साधघ घास बोल देश नडा ये प्रकार तृण विषय नरकटकलच शिखा सी अस्से शिखा सदृश बलच शिखाबल हो गया शिखाबल शिखा सी अस्से चतुरा हो गै अतः शैशिखा शेष से व्याख्या त्र भवा दृद्विब्राह्मणाक प्रथमाधरपुर आख्या ठके शेषे शेष से व्याख्या अतः शेषे भवा भाव शैषिकर्गे शेषे अपथ्यादी चतुर्थन्ता शेष त्यु अपत्य से लेकर के अभी जो प्रकरण गया चतुरथी का आदि चतुरथी चतुर्थी अंता इससे भिन्न जो अर्थ है शेष है उसे अनादि हो जाएगा अनादि जो सामान्य है और जी भी शेष कहेंगे चक्षुसा गृहते चक्षुसा गृहते चक्षषा ग्राही अर्थ में चक्षु शब्द से अन्न हो गया रूप आद्य वृद्धि यश नहीं च नहीं लेगा चक्षुषाकर आद्य वृद्धि चाकुषम रूप श्रवणेन गृह्यती श्रवण शेगा आद्य चुदृति यही चलो श्रावण शब्द औपनिषदनिषद प्रतिपद्यते उपनिषद प्रतिपाद्य तो अण आद्य चिधतिपनिषद पुष तऊपनषदद पुरुष पृछा बृहदारण्यक माता उपनिषद ही प्रतिप्य पर ब्रह्म दिशद पिष्टा दिशदे पथर सप्तमत पिष्टा है दृश्य शब्द श्रवण हो गया आदर्श वृद्धि तदित्य सोचना थे दार्शद बहुवचन है दार्षद शक्तव पत्थर में पिसा गया चतुर्भ्यते ऐसे पाठ है चतुर्भर् उहम इसमें ऊह्य हे ऊते उम वाहन कने योग्य ऊह्यते भी पाठ है चतुर शब्द हो जाएगा आदर्श वृद्धि चातुर शकटम चतुर्दश्या दृश्य है चुशी शब्द अमुना चुी ये चतुर्दश राक्षस को तरकार इतः प्रागाधारे तस्वीर विकार इत्यत विकार तय है तब तेष का अधिकार चार दिव्य चार तीन एक चौतीसाएगा राष्ट्र के अभार पार समास समार द्वंद्व राष्ट्र आवारपाराद घस्य खकऊ आभ्याम क्रमाद घक शेष ही से घ अवार पारसे से ख राष्ट्र जातादि अभी शेष अर्थ है यहाँ से लेकर तत्व विकार तक जो आ आएगा अन्य अन्यर्थ है तत्र जातः तत्र भवादिष अर्थ आ गया है सम्भूत प्राय भव बहुत तथा तो आगत ये सब बहुत ही तो सब अर्थ में किसी अर्थ में हो जाएगा राष्ट्रीय जातादि आदि हो भव हो राष्ट्रत आगत हो तो राष्ट्र से घ हो जाएगा घ को ये हो जाएगा आने पड़ेगा चाहाम राष्ट्रीय हो अभार पारे आदि ख हो हो जाएगा ख से ही नवारपारे नवारपाराद विगृहिता विपरीता चेत वक्तव्यं विगृहित तो पृथक करेंगे अवारे जात पारे जात तो अवार पार से तत् जाति देते हैं अवार से अवार ख हो जाएगा पार से पारिन न हो जाएगा और विपरीतात्थ अवार पार में आगे पीछे करता दो पारावार हो जाएगा पारावार जात पारावार न पारावार समुद्र है समुद्र होने वाला पारावार हो जाएगा यह प्रकृति विशेष साध प्रत्यया घादयुट्युनता प्रत्यय उच्य जाता रतषा साम विभक्त वक्ष्य हैचरागे ट्युट्टुलेु तुर्च घा दे राष्ट्र पारा पैरा तो घो लेकर ट्यू टूल तक तो प्रत्यय कहते हैं किस अर्थ में होगा जाता दे अर्थ विशेषा कहेंगे और समर्थ विभूत समर्थान प्रथमादवा प्रथमोचरित्र से होगा किस अर्थ में करना है तो राष्ट्र से करना है घ प्रत्यय ग्राम से करेंगे यत तो किस अर्थ में करेंगे और कौन सी विभूत से होगा तत्र आएगा आएगा। तत्र तत्र ये आगे कहेंगे जैसे तत्व जात आएगा तत्व जात कहते तो सप्तम से होगा और जात अर्थ में होगा जैसे तत्व भव इस प्रकार तत्व आगत पंचमी से होगा आगत अर्थ में होगा ये सब आगे कहेंगे अर्थ विशेष भी कहेंगे वक्ष कहे जाएंगे और समर्थ से जो सामर्थ्य विभूति है समर्थान प्रथम अथवा प्रथम चरित्र वो आगे कहेंगे ग्रामाद्यों ग्राम से य और खय जो आगे अर्थ कहेंगे ग्रामीण जात भव आदि अर्थ हो जाएगा और सप्तम सप्तम्त से ग्राम से यत्न य ग्राम्य सूत्रोप होकर के खय करेंगे तो आद्य से बुद्धि की सूत्र से तद्धित तो शौच आद्य और ख कोई नौ की सूत्र से होगा हाँ तो ग्राम अगर एक इन सूच ग्रामीण बन जाएगा ग्राम, ग्राम्य ग्रामीण नद्यादिभ्यो ढक नद्या नद्याम जाता में नदी से ढक हो जाएगा आदेश वृद्धि की तीचे से आने ढक ये हो गया नादे मह्यम जाता महेयम वाराणसीम जातम वाराणसी दक्षिणा पश्चात पुरश् हाँ दक्षिणा अव्यय पश्चात पुरुष अव्य दक्षिणा जात अर्थ में दक्षिणा शब्द से त्यक हो गया कौकर आद्य च वृद्धि दक्षिणात्य लोप हो जाएगा दक्षिणात्य दक्षिणा शब्द था नही यश लोप नहीं होगा त्यक प्रति है ना त्यो त्यो है यशलोप नहीं क्यों नहीं लोगा ये कह रो संज्ञा हो ये कह रहे ये भो संज्ञा हो तो? तो दाक्षिणात्य पश्चात भव त्यक हो जाएगा आद्य चुद्धि किति पाश्चात्य है पुरह भव आद्य वृद्धि किति पौरस्त्य ते हो तेन में यसे कहाँ लगा नहीं लगा क्या प्रत्यय हुआ त्यक त्य का क्या रहेगा त्य ककार की सूत्र से आद्य चुद्धि के सूत्र से तीच द्यु प्राग अपाग उदक पत्रिचो यत द्यु दीव शब्द दिव शब्द का में पहले आया था क्या है दिव उत पदांत में उत हो जाता है दिव बन जाता है दीव प्राग अपाग उदक और प्रतीच ये प्रत्यंश्द समाह द्वंद करे इनसे यत् होगा दिव्य जातम भवम आदि दिव दिव्य शब्द से यह होगा दिव्य अगर य यह, दिव्य यहाँ तो वृद्धि नहीं होगी प्राची जात प्राक शब्द से प्राच शब्द से यह प्राच्यम जातम अपाग से आ, प्राग अपाक अपाग का आ, अपा प्राची अपा अपाची जात अपाच्य उदीचि जात उदीच्य उदीचि प्रतीचि जात प्रतीच्यम यह हो जाएगा प्रा अपागे अपपूर्वक आपा, अंश अपाच उदक अचह प्रति प्रतिपूर्वक अचह प्रतीच में यसे नहीं अचह अच्छा चौलोपन पर अचह चौसे ये हो गया अचह से आलोप हो जाएगा चौसे तो ये हो गया प्रतीच प्रतीच पंचमते तो यह होने पर भसंज्ञा से अचह अच्छा लो करके प्रतीच्यम उदीच्यम सो बनेगा अव्य त्यप अव्य से अव्यय से त्यप हो जाएगा अमेह क्व त्रसीतेभ्य अव्यय तो बहुत ही किन्तु त्यप प्रत्यय कहाँ होगा अमा यह क्व तसी त्र इनसे ही होगा अमा सहर अर्थ में अमा भव त्य होगा अमा मंत्री अर्थ होता है यह सप्तम अर्थ में एकदम ह होता है यह यह जात भवादि त्य होगा इह त्य क्व किमो तो करे बनता है कुत्र अर्थ में कौ से हो जाए कात होतादि क्व त्य और तसी तत भा पंचमीस्त तत तत जा ततस्त अत्र सप्तमी अस्टाय तुंटा तत्रोज्य त्रत त्यवने ध्रुव्य नीशत्य प्रतिजय ध्रुव ध्रुव अर्थमी नीश नित्र नीस त्यपोज ध्रुव निर्थ नित्य बन जाएगा नित्य शोध कैसे बनेगा नितराम भव निस्पूर्वक निश्त्य प्रत्यु हो गया किस सूत्र से त्यब नेर ध्रुव क्या होती ध्रुव प्रथम सप्तमी ध्रुवे त्यब नेर ध्रुवे इति बोते ध्रुव अर्थम नित्य बन जाएगा वृद्धिचास्ृद वृद्धि आदिस्द वृद्धि कितन पद कितन विचुमंत्रे सद वृद्धिर्यश अचाम आदि ये अचाम आदि वृद्धि जी शब्द के आदि स्वर में आदि वृद्धि हो तद वृद्धम तद पूरा पद वृद्ध हो जाएगा वृद्ध संज्ञम ये सूत्र संज्ञा सूत्र है क्या संज्ञा करेगा वृद्ध संज्ञा करेगा ये अचाम आदि वृद्धि तद वृद्धम युदाय अचामध्ये आदिबुद्धि तद्दुदस तदादीच वृद्ध संज्ञा स्यू य समुदाय तो तो से अचामध्ये आदिर्वृद्धि समुदाय के अच आद। में आदिवृद्धि हो द्वितीय तृतीय वृद्धि नहीं हो तो लगेगा क्यों नहीं लगेगा आदि वृद्धि है द्वितीय तृतीय वृद्धि नहीं हो तो नहीं लगेगा आदि वृद्धि हो द्वितीय वृद्धि होनी चाहिए तृतीय वृद्धि होनी चाहिए आदि वृद्धि है तो उसकी वृद्ध संज्ञा हो जाएगी त्यदा आदि नहीं त्यद आदि गण में पठित जितने शब्द है उस वृद्ध संज्ञा के वृद्धा छालायाम भव जाता आदिशाला शब्द से शाला की वृद्ध संज्ञा कितना चाहिए शाला में आदि आदि वृद्धि है हाँ, इसमें दोनों भी है किंतु दो, दोनों होना कोई जरूरत नहीं है छ को छ से यह हो जाएगा पड़ को से क्या आए नहीं से हम शाल माला से हो जाएगा माला की वृद्ध वृद्ध संज्ञा किस सूत्र से माला में मां में आ की वृद्धि संज्ञा है क्या किस सूत्र से हाँ? मैले वृद्धि संज्ञा करने वाले कर वृद्धिरा दीची तदीय तद से तद की वृद्ध संज्ञा कि सूत्र से आदिनी चर छ प्रत्येक सूत्र से होगा वृद्धा छ तदीय बनी या क्या प्राथिपदी कि तदीय में कि तद वा तद दकारात तकन्त दकारात वा नामेयस वृद्ध संज्ञा वक्तव्या देवदत्त है देवदत्त की वृद्ध संज्ञा हो जाएगी नहीं वृद्धि अशाम आदि सूत्र से नहीं होगी क्यों आद्य वृद्धि नहीं है तो इसके लिए अलो से बनाया नामध्येय से नाम है तो वृद्ध संज्ञा विकल्प से नामध्येय में नाम एवं नामध्येय स्वार्थ में ध्येय होता है भाग रूप नामभ्यो ध्येय भाग रूप नामभ्यो धेय यश वाति के भागधेय रूपेय नाम सात में नाम कोई वृद्ध संज्ञा विकल्प से वृद्ध होने से वृद्धा छ हो गया छ से यवदत्तीय बनी गया वृद्ध संज्ञा नहीं होगा तो अन् हो जाएगा तदित्य सामिवृद्धि दैवदत्त बनी गया ओ मृतावसान